सी तेजो मई देमसी बलमे ओजो अस्योजो मई दे मू हो सहो मई आप तेज हैं तेज स्वरूप हैं भी तेज धारण कराइए वीरियमसी आप वीरबान हैं हैं आप बलवान हैं बल स्वरूप हैं भी ओसी आप ओज हैं ओजस्वी हैं उजस्वी हैं ओज है आप मन्यु होसी आप सहनशील हैं मुझमे भी सहन वीरिय बल ओज मन्यु और सह है क्या नहीं। बल है ईश्वर में मनु है ईश्वर में इसमें आते है ईश्वर के अंदर दिखता है तो का जो आधार है जिसमें ये सारे हैं, वो तो दिखना चाहिए ना ऐसे अकेले ईश्वर को यदि देखना जानना या अनुभव करना चाहेंगे ना आप में ईश्वर कुछ नहीं है मिलेगा अकेले कुछ होता ही नहीं है ये भी चीज़ गुणों से होती है ना यही तो गुण है यही तो ईश्वर है वस्तु के जो गुण होते हैं वही तो वस्तु का स्वरूप होता है यही तो देखना होगा ना अकेले देखेंगे गुण से रहित देखेंगे कोई कहता है कि ईश्वर निराकार है मैं उसका ध्यान नहीं करता है उसके कैसे ध्यान करेंगे मैं तो उसके गुणों का जो कोई भी स्वरूप है गुण है कर्म है वो ईश्वर से अलग नहीं होता है सद्गुण कभी भी उससे पृथक नहीं हुआ करते हैं वही अविनाभाव रूप में गुण है वही तो स्वरूप है उसके जो आप देख रहे हैं वो उसके शरीर के रूप को है हाँ, उनको नहीं जान रहे हैं जिसको आप निषेध कर रहे हैं उनको अभी भी नहीं जान रहे हैं रहे हैं हैं इस आप कह रहे रहे मैं जानता हूं, नहीं जान रहे हैं ना भाव रूप में मैंने कहा ना कि अविना भाव रूप में जो गुण है किसी द्रव्य का वही है वो उसका स्वरूप है वो जिसको किसी तरह अलग नहीं किया जा सकता उससे वो रहेगा तो रहेगा गुण रहेगा तो गुणी रहेगा इसको अभिन भाव कहते हैं बिना दूसरे का नहीं होना जिसके बिना जो नहीं और जिसके होने से जो हो वो उसका अभिन भाव होता है स्वरूप होता है ये अलग अलग है ये जो वस्तु का रूप है जैसे ये तो आंख से दिखेगी लेकिन ज्ञान है ये आदमी अच्छा है या बुरा है ये आंख से नहीं दिखना है ये बुद्धि से दिखेगा आख से नहीं देख सकते लेंगे जैसे यहां जोड़ते हैं ना तेज को पहले यहां लेंगे तेज क्या है किसको कहते हैं तेज तेज यहाँ पकड़ में आ रही है ना हारा है जो और उस तेज का जो तेजस्वी है उन दोनों के बीच कैसे संबंध बना रहे हैं ऐसे संबंध वहां बनेगा तेज का मतलब होता है जो उसको बहुत तेज है ये। तो है अपने आप जो समूह में दिख जाता है अलग हो जाता है वो इसका भाव है जो किसी से अवरुद्ध नहीं होता है रोक नहीं सकता है किसी तरह से एकदम अलग हो जाएगा निकल आएगा बाधित नहीं होता है जो बाधित नहीं होना है ना दबना नहीं है बाधित नहीं होना है और प्रकट हो जाना है उसका प्रखटता है तेज उसी को तेजस्वी कहते हैं तेजस्वी है, तेज है आंख से केवल नहीं दिख रहा है ये सब में विशिष्ट दिख रहा है चमकता है ये अपने आप किसी से अवरुद्ध नहीं हो रहा है इसको दबाया नहीं जा रहा है किसी से रोका नहीं जा सकता है इसको और स्वतः ज्ञात होता है सरलता से जो पकड़ में आता है उसको कहते हैं तेजस तेजवान ये सब के सारे अंधकार वाले और सूर्य क्या है प्रकाश वाला है ऐसे रात में जितने भी तारे हैं ये अपने आप दिखते है ना दिखना जिस कारण से हो रहा है ये इसका तेज है इसको जैसे बुझा देंगे जल रहा है, बत्ती जल रही है तो ये इसके कारण जल रही है ऐसे दिखती है तो यहां से कोई वस्तु अन्यों से अपने आप उभर जाती है अधिक रूप में जो स्पष्ट हो जाती है तो उसका तेज स्वरूप है ईश्वर तो के अंदर ऐसा समर्थ है वो तेज स्वरूप है सबसे पृथक है ईश्वर का जो स्वरूप है और अन्य वस्तुओं का जो स्वरूप है बहुत अंतर है दोनों में ईश्वर का जितना विचित्र स्वरूप है उतना किसी का है ही नहीं सब्यों के पदार्थों के जो स्वरूप है सीमित गुण वाले हैं उसकी नहीं जा सकती यहां से यहां तक इतना है ईश्वर की इत्ता का निर्धारण नहीं होगा कभी भी और कहीं किसी से दबता नहीं है वो उभर के सामने आता है ये क्या है उसका तेज स्वरूप है ये बौद्धिक है आख से दिखने का नहीं है कि कोई भी गुण आंख से नहीं दिखेंगे क्योंकि ईश्वर नहीं जाता ना कोई भी एक गुण दिखता तो ईश्वर आंख से ही दिखना था फिर अगर कोई भी गुण आंख से नहीं दिखता है इनमें भी कुछ नहीं दिखने वाला उसकी किसी क्रिया को लेते हैं उदाहरण उसके अन्य होता है उसको देख के कहते हैं ये बहुत तेजस्वी देखो कितना दिखता अच्छा। है अच्छा हैं वहां पर तो कारण से बताते हैं तेजस्वी सीधे किसी ते... उसका दिखने का नाम नहीं है तेज यहां व्यक्ति अच्छा है ना तो दान दिया होगा किसी के कुछ उपकार किया होगा कोई अच्छा काम किया होगा उसके कारण कह रहे हैं कि ये अच्छा है तो प्रत्यक्ष में क्या है उसके जो कार्य हैं वो है प्रत्यक्ष तो दिखना तो केवल उतने का हो रहा है इसके कारण कह रहे हैं कि ये अच्छा है वही प्रत्यक्ष सामने वही है लेकिन जो अच्छापन है वो सामने नहीं है क्योंकि वो उसके कण अच्छा है पनम को गया। उसका जो कार्य है दान देना या जो कुछ किया ये सामने आया प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष के आधार पर अब उसको जान रहे हैं तो वो जो ज्ञान का विषय यह हुआ वो बौद्धिक हो गया अब बुद्धि से जान रहे हैं उसको तो जैसे किसी के अच्छाई को यहाँ बुद्धि से जानते हैं प्रत्यक्ष से नहीं जान रहे हैं प्रत्यक्ष से उसके कर्मों को जान रहे हैं जो लिया दिया किया, आधार पर अब वो अच्छा है या बुरा है ये जान रहे हैं जैसे ऐसे के ऐसे यहां भी ईश्वर से संबंध होगा जितने भी कार्य हैं ईश्वर के बाहर दिखेंगे वो उस करे के आधार पर फिर ईश्वर के साथ उसका संबंध करेंगे बुद्धि से वो क्या हो जाएगा तेजस्वी हो जाएगा इसी कैसे है ईश्वर मान लो देखो प्रलय हो जाता है तो प्रलय में जितने भी यहां इतनी सारी वस्तुए हैं सारा का सारा क्या होगा ना सब समाप्त हो जाएंगे नष्ट हो जाएंगे तो आपको ये कहा दिया जाए ये तो जैसे ये समान है ना, इतना उदाहरण मोटा लेते हैं, इसको, इसको कर दें और फिर आपको कह दिया जाएगा जिस क्रम में रखा था लगा दो तो नहीं नहीं लगा करके जैसे अभी रखा हुआ है ना इसी क्रम से रख देना है क्रम में आपको याद ही नहीं रहेगा कौन कहा है अभी पांच बार देखेंगे ना तब आप निश्चित कर पाएंगे ये यहाँ पर है और दोबारे वो भी नहीं याद रहेगा इधर की प्लेट उधर चली जाएगी उधर वाली इधर आ जाएगी आप क्रम नहीं दे सकते जितने जिस क्रम में अभी रखा हुआ है ना दोबारा नहीं दे सकते आप यहाँ जितने भी पदार्थ हैं आम है नीम है पीपल है सभी के जो भी आकृतियां हैं सारी की सारी खो जाती है प्रलय में जिनके साथ जिन जीवात्माओं का जिनके साथ जो कर्म संबंध था किसी का कुछ नहीं रहता है बनाने में फिर क्या होता है वही का वही फिर जुड़ जाता है आम का बीज वैसी की वैसी बन जाएगा फिर जिस जाति के परमाणु से पहले बने थे उसी जाति से उसी क्रम से फिर बना देता है उतने प्रकार का बना देता है सभी को क्या होता है किसी से मतलब भूलता नहीं है कुछ भी हो सभी को करके खड़ा कर देता है और इतने ग्रह उपग्रह के रूप में सभी को व्यवस्थित कर देता है सभी प्रभाव भी हो जाता है वो सभी को दबा लेता है उसको व्यवस्थित करके कोई किसी से उसका ज्ञान के कारण ये तेज स्वरूप बनता है वस्तुएं गड़मड़ हो जाती है इनका स्वभाव है शक्ति के कारण जो दबना पर नहीं हो रहा है ना उसका दिखना अलग दिखना जो हो रहा है इतना भाव है इसका ये सारी चीजें दवा लेती ना आपके ऊपर छोड़ दिया जाए सब चीजें ऐसे करो तो आप कुछ इन, वही की वही रखना है आपको कह दिया जाए अगर आपने इधर उधर बिगाड़ दिया तो दंड दिया जाएगा तो अब क्या होगा आपका दब जाएंगे ना बोखलाहट हो जाएंगे और मान लो कोई पिटाई करने वाला हो आपको दंड देगा स्थिति हो जाएगी तो दुब जाएंगे घुसर किसी कोने में दबक जाएंगे जाके पता भी नहीं चला है भी है यहाँ की नहीं वो हो रहा है ना ऐसा लेकिन आपको बनाना आता है सर ठीक वही क्रम का वही का वही क्रम दे सकते हैं तो अब छाती तो ना सबके सामने पीछे नहीं जाएंगे कभी सामने आ जाएंगे ना आप आपने की बात नहीं उसको भूल जाने पर अब पीछे जाएगा ना वो अब लेना है कि मान लो उसको आता है वैसी कि वैसी वो नहीं भूल रहा है वही का वही क्रम दे देगा अब जो कार्य अभी होने वाला है उसको अच्छी तरह से उसको पता जानता है वो और वो कर सकता है अब ऐसे व्यक्ति को लो और एक नहीं कर सकता है समूह में कई सारे लोग हैं जो नहीं करेंगे एक ऐसा है जो वो कर देगा उस काम को अब देखो दोनों में अंतर दिखता है कि नहीं सभी को दबाता है ना वहां पर वो उभर करके अपने आप सामने आ रहा है वो ये है खेल खेलते हैं या अन्य कुछ करते हैं तो उसमें से एक छटता है ना बाहर आता है प्रथम श्रेणी जो भी होता है उसको उसके प्रति सभी की दृष्टि लग जाती है ना कि ये है देखो वो छठ करके आ रहा है ना वहां पर किसी से दब नहीं रहा है वस्तुतः अगर वो कुछ नहीं इतना किया होता ना दूसरे उसको नहीं महत्व तो देते अब जो महत्व तो दे रहे हैं भीतर वो महत्व तो दिख रहा है वस्तुतः वो तो वैसी ही वैसी है अगर उसका काम नहीं होता तो नहीं दिखाई देता समूह में कौन था ये दिखना नहीं था जो समूह में भी अलग दिख रहा है उसका कारण दृष्टा के अंदर है वो उसका जो महत्व है ना पराक्रम जो कहिए, पृथकता जो है वो पृथकता उसको दिखा रही है कि ये है देखो भाग है दबना नबना और न दब करके सामने आना उभरना अलग से दिखाई दे जाना है इतना भाग तेज है तो ऐसे इन सारी वस्तुओं से ईश्वर एक तरह से दब जाता है मान लो अंधकार में प्रलय के कारण में वो स्वयं प्रकट हो जाता है जो भी ईश्वर को जानेगा व्यक्ति वो इस सं